बेटा कलम मत रोकना हम सभी मिडिल क्लास फैमिली के पास एक ही जादू की छड़ी है बेटा वो है ये और कुछ नहीं है हम लोगों के पास ठीक है सर आंसर नहीं आते फिर भी ये जादू की छड़ी चलती रहनी चाहिए सर आंसर गलत आते हैं फिर भी ये जादू की छड़ी चलती रहनी चाहिए हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है जिससे हम अपनी जिंदगी सुधार सके सीधी सी बात आज तो कल ये जादू करता है मुझे पता है आप शायद जितने मोटिवेशन सुन लीजिए सबकी कहानी अलग अलग होगी सबने अलग अलग जर्नी देखी है लेकिन आज आपकी इस उम्र पर आपके पास एक ही ही जादू की छड़ी है और कुछ नहीं अगर आप अच्छे घर पे है आपके पिताजी के पास अच्छे पैसे हो सकता है कल वो आपके काम बना रहे लेकिन इस कलम के थ्रू आप जो चीज सीखेंगे वो आपके ठीक है थीके?